सम्योग और संभाविता चौदाह भाग चित ज्यादा की पट प्रयोग एक में कौन सा खिलाड़ी किस लाइन पर पहुँचेगा यह इस पर निर्भर करता है कि उसके चित अधिक आये हैं या पट जो खिलाड़ी शून्य लाइन पर होंगे उनके चितों और पटो की संख्या बराबर आई होगी आगे तीन लाइन पर बैठे खिलाड़ियों के तीन चित अधिक आये होंगे और पीछे तीन लाइन पर बैठे खिलाड़ियों के तीन पट अधिक आये होंगे जिसके जितने अधिक चित आयेंगे वह शून्य लाइन के उतने ही आगे होगा जिसके अधिक पट आएंगे वह शून्य लाइन के उतने ही पीछे होगा सामूहिक तालिका देख कर बताओ कि अंतिम चाल में सबसे अधिक छात्र किस लाइन पर थे इस लाइन पर आने वाले छात्रों के चितों और पटो की संख्या में कितना अंतर है दो मुख्य सवाल स्केल के बाद तुम्हारे सामने निम्नलिखित मुख्य सवाल हैं। क्या हर चित्र के बाद पट व हर के बाद चित आया है यदि नहीं तो क्या चित व पट बराबर संख्या में आते हैं यदि यह भी नहीं होता तो क्या होता है अगर इस खेल को दोबारा खेला जाए तो जो विद्यार्थी पहली बार जीता था क्या वो इस बार भी जीतेगा अगर समय हो तो यह खेल दोबारा खेलो और पता करो इन सवालों का शायद थोड़ा बहुत उत्तर तुम्हें खेल से मिला होगा इन उत्तरों की पुष्टि तभी होगी जब चित्पट के प्रयोग कई बार दोहराए जाएंगे। हर चाल में चित आता है या पट यह तो हम नहीं कह सकते परंतु यदि कई बार सिक्का उछाले तब हम मोटे तौर पर कह सकते हैं कि कितनी बार चिताएगा और कितनी बार पट। ज्यादा चालों के लिए हम कुछ प्रयोग करेंगे प्रयोग दो कक्षा के सभी विद्यार्थी प्रयोग के लिए एक एक सिक्का ले ले इस सिक्के को तुम्हें सौ बार उछालना होगा और यह पता करना होगा कि इन शौचालय में कितनी बार चित आता है और कितनी बार पट? अंदाज से बताओ अगले शौचालय में कितनी बार चित आएगा? अपने अवलोकनों को दर्ज करने के लिए चौखाने कागज पर एक वर्गाकार टुकड़ा काट लो जिसमें हर आड़ी लाइन में दस दस खाने हों। या अपनी किट कॉपी में दिया गया दस इंटू दस खानों वाला सिक्का उछाल चाट लो पहले उछाल में अगर चित आए तो पहले खाने में सही का निशान और अगर पट आया तो गलत का चिन्ह लगाओ इसी तरह उछाल में चित आने पर सही और पट आने पर गलत का चिन्ह लाइन पूरी होने पर उसमें बने सही की संख्या गिनो यह बताता है कि दस बार सिक्का उछालने पर कितनी बार चित आया। इसको उस लाइन की दाहिनी तरफ लिखो सौ बार सिक्का उछालने पर चार्ट भर जाएगा दाहिने लिखी संख्याओं को जोड़कर पता करो कि 100 उछालो में कितनी बार चित आया खेल के परिणामों के आधार पर हम पूरी कक्षा के आंकड़ों का योग करेंगे प्रयोग के पहले तुमने चितों की संख्या का अनुमान लगाया था